में ना के साथ साथ है कि नहीं किसकी बात है ये, बात है? आ, ये सब न्यून रस समझी जो प्राकृतिक पदार्थों की बात है देव में जो शत्रु रंग तीनों है ना कम ज्यादा होंगे बोलना नहीं अच्छा अब देखेंगे कि रज से रहित केवल ही है रज सम रहित कैसा है केवल सर्थ सर्थ है और क्या बोला जाता है यहाँ पर नित्य है नित्य। कैसा ये इसका उत्पत्ति और विनाश नहीं होता है एक उदाहरण केवल देख लेना कल दिखाया था तद विष्णु परम पदम सदा पश्यंती विष्णु का वह परम स्थान है सूर्यगण जिसका सदा दर्शन करते हैं कब करते हैं कब करते हैं सदा सर्वस्वी काले तो जिस भगवान के जिस स्थान का भगवान के जिस धाम का सदा दर्शन करते हैं तो सदा दर्शन किसका होगा एक कल में रहने वाले का सदा रहने वाले का तो उससे ही निष्ठा हो जाएगी किससे सिद्ध हो जाएगी उसी से और भी कद अक्षर पर में व्योमन ऐसा भी उसमें नारायण उपनिषद में है वही वहां मिल जाएगा तर अक्षर पर में व्योमन परम व्योम भगवान के राम को वहां पर अक्षर कहा गया है अक्षर अर्थ क्या होता है अविनाशी अक्षर का क्या होता है हाँ तद अक्षर परमे व्योमन ऐसा वचन है वो भी भगवान के धाम को अविनाशी कैसा है पांच सौ चौवन है ना पांच सौ इक्यावन पेज में ना ये देखना नित्य लिखा है ना तो तद अक्षर परमेव्योमन मिल गया परम किसके लिए है ये शब्द परम व्योम अपराकृत लोग के लिए अपराकृत भगवत धाम के लिए वो कैसा है अक्षरे क्षर तिथि छरा और न छरा अक्षरा तो अक्षर से क्या कहा गया है अविनाशी क्या कहा गया है अविनाशी मतलब नित्य।, नित्य और आगे है सर विष्णु परमम पदम सदा पश्यंती सूर्य सदा पश्यंती है ना तो इससे भी कैसा सिर्फ होता नित्य यहाँ भगवत धाम को नित्य कहा गया है भगवत धाम क्या है शुद्ध सब्तु तो शुद्ध सत्य सभी नित्य हैं इसके द्वारा आप इतना ही समझ इतना समझ लेना सब और अगले पेज पर आप दे, देखो आपने कहा था ना अचेतन देखो तो अचेतन अगले पेज पे लिखा हुआ है ये अचेतन है अचेतन क्यों है क्योंकि ये ज्ञान का आश्रय नहीं।, नहीं है शेष जो है ना आगे देखेंगे अपना पाठ चलता है तो ये शुद्ध सत्व रज कम से रहित है केवल सत्वरूप है और नित्य है कैसा ये नित्य है, नित है ज्ञान और आनंद का जनक है ज्ञान और आनंद का हाँ वो सदा ज्ञान का जनक है सदा आनंद का जनक है उसको प्राप्त कौन कर पाते हैं भगवत धाम को शुद्ध सत्व को जिनकी उपाधि सर्वथा मुक्त सर्वत्मय सर्वत क्या है निवृत्त हो गए उपाधि से तो उनका ज्ञान कैसा होगा सदा ज्ञान रहेगा सदा आनंद रहेगा संक्षेप में आप ऐसा समझेंगे कि सत्वगुण ज्ञान और आनंद का हेतु होता है कि नहीं होता है और वो रन से रही जो शुद्ध सत्व है तो ज्ञान का जनक होगा कि नहीं होगा हैं? समझ लेना। तो अब ध्यान देना कि वो शुद्ध हम सत्व हमेशा अनुकूल ही भाजता है प्रतिकूल तो कभी भी नहीं, नहीं भाजता है है ना मतलब उनका अनुकूलत्व ही अनुभव होता है कैसे शुद्ध सत्व का अनुकूलत्व ही अनुभव होता है तो वो हमेशा आनंद का जनक होता है और सत्व गुण क्या होता है ज्ञान का हेतु होता है सत्युण ज्ञान का हेतु होता है तो वो ज्ञान का जनक हो गया और आनंद का जनक हो गया ठीक है सत्युण ज्ञान और आनंद का जनक होता है लग जाएगा इकार हटा दो नहीं।, नहीं ये भी कुछ पुस्तक है ना इसलिए हमने हटानी को बोला रजतम मिश्र नहीं है जिसमें है न रजतम मिश्र नहीं है रजतमाभ्याम अच्छा रजत तमोभ्याम अमिश्र रजस तमोभ्याम अमिश्र न मिश्र अमिश्रा रजस तमोभ्याम अमिश्रा न पंसकिन करना है न मिश्रम अमिश्रम रजत रजत तमोभ्याम अमिश्रम ठीक है अमिश्रम ऐसा कर लेना चलो जी तो ये नित्य आइये नित्य समझ गए ज्ञान और आनंद का जनक ज्ञान और आनंद का और देखो अब ध्यान देंगे कि इस संसार के जितने पदार्थ हैं, इस संसार के जितने पदार्थ, पदार्थ है उनमें कर्म एतु है कि नहीं है? है तो ये संसार में जो पदार्थ हैं, तो देखो ये संसारिक पदार्थ भी भगवान बनाते हैं तो भगवान के संकल्प से ये सब बना हुआ है लेकिन आपके कर्मानुसार भगवान ने सब बनाया है ना आपके अनुसार हाँ यदि शुभ कर्म के अनुसार है तो क्या देगा आपको और पाप कर्म के अनुसार जो वस्तु बनी है वो तो जो प्राकृतिक पदार्थ हैं वो कर्म के अनुसार कौन बनाते हैं उनको परमात्मा बनाते हैं कर्म के अनुसार जब सृष्टि होती है तब तो भगवान सीधे भगवान क्या करते हैं कि सत्य संकल्प करके और प्रमात अहंकार इत्यादि कर्म क्रम से चौबीस तत्वों वाली ये की रचना करके और फिर उससे पंचीकरण करके क्या बना देते हैं ब्रह्मांड क्या बना देते हैं तो इसके रहे, सीधे सीधे रचयिता कौन है भगवान और बाद यह सृष्टि ब्रह्मा के द्वारा किसके द्वारा और फिर परंपरा से पिता के द्वारा जैसे भगवान के लिए साक्षात सृष्टि करते हैं फिर ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि करते है फिर माता पिता के द्वारा सृष्टि करते है तो भगवान ही सब में हेतु हो जाते कर्म के अनुसार अच्छा जी अब देखना लेकिन जो शुद्ध सत्तु है ना तो शुद्ध सत्व का परिणाम कर्माधीन नहीं है कर्माधीन ध्यान देना कि जब बताया था ना कि भगवान का श्री विग्रह मुक्त और नित्यों के विग्रह और भगवत धाम भगवत धाम की प्रत्येक वस्तु वो कैसी है शब्दों में जैसे कि भगवान में विष्णु भगवान के जो शरीर है शेषनाथ का जो शरीर है उनके पार्षदों का जो शरीर है वो सब कैसा है शुद्ध सत्यमय है।, है ना अब सुध तो ये समझेंगे शेषनाथ क्या करते हैं भगवान को की धूप से बचने के लिए वो ऐसा क्षत्र शत, बन जाते हैं और कोमल सैया भी वो बने हुए हैं दतिया है ना दतिया मशन भी वही बने हुए हैं हर प्रकार से भगवान की सेवा करते से हैं तो उनके शरीर से प्रसम और जैसे जो यहाँ से जाते हैं ना भगवत धाम में मुक्त होकर भगवान की इच्छा हो तो उनको भी शरीर देते ब्रह्मसूत्र में है द्वादा सा द्वादा सा अतार उभे विधम बोला है कि मुक्तों के शरीर है और नहीं है दोनों पक्ष बताया धर्म सूत्र नहीं तो भगवत इच्छा की अधीन है सभी इसके अधीन है, है? शरीर होते भी दर्शन करने भगवत दर्शन करने के लिए शरीर की जरूरत नहीं है तो मुक्त का ज्ञान इंद्रिय निरपेक्ष है लेकिन सेवा के लिए और भगवान को पुष्पमाला पहनानी है आरती करनी है है ना और नैवेद्य अर्पित करना है तो फिर शरीर चाहेंगे दर्शन की तो शरीर नहीं ज्ञान इंद्रिय निरपेक्ष है अगर सेवा के तो शरीर से होगी ना तो वो शरीर प्राकृत में है।, है ना ऐसा समझना नहीं है शुद्ध तत्व में है तो अब ये ध्यान देंगे कि इन शरीर आदि रूप में कौन परिणत होता है जैसे रूप में है भगवत धाम में जो मुक्तों के शरीर हैं वहाँ के सभी पदार्थ हैं वो किसके परिणाम है शुद्ध सत्व के शुद्ध सत्व के परिणाम है ये लगाइए तिरुणात्मिका प्रकृति के नहीं लगाइए कर्म अप्रयुज मतलब कर्म के बिना केवल भगवान की के इच्छा से कर्म के बिना केवल भगवान की के इच्छा से विमान मंडप तथा आदि रूप से परिणाम को प्राप्त होने वाला परिणाम को तो कर्म के बिना केवल भगवत इच्छा से परिणाम को प्राप्त होने वाला कर्म के बिना केवल भगवत इच्छा से परिणाम को प्राप्त होने वाला किस किस रूप में विमान विमान का अर्थ होता है कि क्या सभा भवन सभा भवन भी विमान का अर्थ है और एक कमरा भी तो मतलब सभा भवन को और बड़े बड़े कमरों को विमान कहा जाता है शास्त्रों में घूमने वाले को भी विमान कहते हैं उसके लिए भी विमान सब जाए और सभा भवन के लिए भी विमान सब एक शास्त्रों में आया है तो विमान गोपुर गोपुर जो दक्षिण भारत जो लोग गए हैं ना तो जो मंदिर वहाँ बनाते हैं तो यहाँ की तरह नहीं जो मुख्य प्रवेश द्वार होता है वो विषय होता है तमिलनाडु वगैरह बहुत ऊंचा होता है मुख्य प्रवेश द्वार देखते ही रह जाइए कितने कितने ऊंचे बना देते हैं वो मतलब इतना मंदिर में इतनी ऊंची कोई दे, कोई जगह नहीं होगी जितना ऊंचा होता है तो गोपुर कहते हैं मतलब मुख्य प्रवेश द्वार बहुत ऊँचा बनाते हैं तो गोपुर श्री का गोपुर देखते ही रह जाइए कितना ऊंचा है विमान गोपुर मंडप और प्रसाद है ना अच्छा विमान गोपुर मंडप तो प्रासाद जैसे कि गो जाए कोई अप्राकृत गो जाए तो वहाँ यमुना भी होगी हैं और कुंज भी होंगे यमुना भी है कुंज भी है भगवान के कथा हैं सब हैं तो यमुना आदि रूप में किसका प्रणाम है यमुना है तो जल भी है है ना यमुना नदी है तो उनका पावन जल भी है वहाँ पर कुंज है लता पता है, और जल यह किसका परिणाम है वो शुद्ध तो सब में परिणाम होता है ऐसा लगाइए कि विमान गोकुर मंडप तथा प्रसाद आदि रूप से परिणाम को प्राप्त होने वाला कौन शुद्ध सत्यु तो परिणाम को प्राप्त होने वाला कर्म से नहीं। कर्म के बिना केवल भगवत इच्छा से ठीक है हाँ मतलब केवल भगवत इच्छा ही कारण है उसमें कोई कर्म नहीं। कारण नहीं कर्म तो होते ही नहीं वहाँ के लोगों के है ना पूर्ण पाप कोई भी कर्म नहीं। होता ही नहीं अज्ञान होता ही नहीं तो क्या क्या शरीर शरीर ये सब भगवत इच्छा से लिखा है ना भगवत इच्छा से किससे हाँ। जो शरीर होते हैं वो कर्माधीन होते हैं तो वो कर्माधी शरीर तो प्राकृत लोगों के हैं अच्छा भगवान के कोई कर्म है तो भगवान का शरीर है कि नहीं दिव्य मंगल विग्रह भगवान ने स्वयं कहा है कि असना भी? है ना फिर किसने क्या कहा है मैं खाता हूँ खाना पीना बिना शरीर के होता है तो फिर कैसे खाते हैं शरीर से तो उनके कोई कर्म है तो इसे कर्म के बिना भगवान के शरीर होते हैं इसे भगवत् के भी शरीर होते हैं ठीक है कर्म के बिना भी शरीर होते हैं ये ध्यान देना जो कहते हैं जैसे जो लोग कहते हैं कि ऐसा कोई भी पदार्थ नहीं है जो त्रिगुणात्मक ना हो उनका अपना चिंतन है तो कर्म के बिना शरीर नहीं ये भी उनका अपना चिंतन है उनका अपना चिंतन है उनको ज्यादा ऐसा विचार नहीं उनका ऐसे ही चिंतन होते हैं ऐसा ऐसा होते हैं बता ही भगवान का शरीर होते होते हैं कर्म के बिना ये ध्यान देना कर्म के फल भोग के लिए कर्म का फल भोगने के लिए जो शरीर मिलता है वो शरीर भी कर्मजन्य है कर्म का फल भोगने के लिए जो शरीर मिलता है वो शरीर भी कैसा होता है अंसा कोई कर्म फल है क्या कर्म है क्या तो कर्मजन्य नहीं है इनका सब भगवत सेवा के लिए है ऐसा होता भी है नहीं भी होता है दोनों पक्ष हैं ब्रह्मसूत्र में तो उसमें व्यक्ति की इच्छा कारण नहीं है भगवत इच्छा कारण है जिसकी सेवा की भावना है तो भगवान को पूरा सकते चलिए तो कर्म के बिना केवल भगवान की के इच्छा से विमान गोपुर मंडप तथा प्रसाद आदि रूप से परिणाम को प्राप्त होने वाला शुद्ध सत्व है आया और क्या है वहां पर निरौधिक तेजोरूप कैसा है मतलब सर्वाधिक तेजोरूप सर्वाधिक तेजो मां महाभारत में दिया है शुद्ध सत्व के लिए कि वो जो ए, ऐसा दिया है कि सूर्य चंद्र सब की प्रकाश से भी बढ़ करके उसका प्रकाश है श्री कृष्ण ने जो अपने विराट रूप का दर्शन कराया है ना तो वहां पर जो उनका श्री विग्रह है सूर्य में वो, वो बोलना कि वो हजारों सूर्य की कांति से बढ़कर के वो श्री कृष्ण के विग्रह की कांति हाँ तो यही की बात है दिव्य सूर्य रखते यदि आकाश में हजारों सूर्यों का एक साथ उदय हो यदि आकाश में एक सहस्र सूर्य एक साथ उदीत हो जाए तो सह ना बोलो आगे देवी सूर्य का यदि आकाश में युगप एक साथ एक हजार सूर्य उदय हो जाए तो क्या यदि तो वो याद है ना में है यहाँ पे लिंग तो शायद वो श्री कृष्ण महात्मा श्री कृष्ण के शरीर की कांति के बराबर हो जाए संभावना हो जाए मतलब वो कहता है सर्वाधिक शुद्ध कर ताप वो ताप तापदायक नहीं है नहीं है ना ये जो है ना ये तेज कैसा होता है तापकारक चंद्रमा ताप वो तो, तो वो तापकार ठंडी भी करने वाला भी नहीं है आहलाद करेगा आनंद करेगा शीतल लगेगा पर इतना शीतल नहीं लगेगा की वो कष्ट हो खेर वो शुद्ध सत्य की बात छोड़ो नाग लोग है ना नीचे सात लोग ऊपर के सात लोग नीचे के अतल वितल सुतल तलातल तल रसातल ऐसे जो नीचे के लोगों के नाम है विष्णु पुराण पढ़कर देखिए कि वहाँ सूर्य प्रकाश तो करता है नीचे के लोगों में पर ताप नहीं करता है और चंद्रमा प्रकाश तो करता है पर ठंडी नहीं करता है तो प्राकृतिक लोगों की ये स्थिति है स्थिति कहा प्राकृतिक लोगों की ये तो फिर सूर्य सत्तु की बात ही क्या है सूर्य सत्तु की बात ही क्या वह स्पष्ट लेकिन विष्णु पुराण है सूर्य प्रकाश करता है लेकिन ताप नहीं कर सकता है वहाँ चंद्रमा प्रकाश करता है पर वो ठंडी नहीं पहुँचना पड़ता है शीतल लगेगा जितनी शीतल अच्छा है ऐसा ही तो भगवत बिगड़े ना तो पर इतना है कि इतना सर्वाधिक तेज रूप है इसलिए बहुत लोगों की आंखें बंद हो जाती इतना तेज किसी भी दिन दर्शन हो जाते हैं अपास वाले व्यक्ति को कभी इतना तेज प्रकाश तो दिखाई देगा अपने स्त्री की दर्शन नहीं होगा आँखें बंद हो जाएंगी दिप चक्षु होंगे तब दर्शन हो पाएगा वही दर्शन नहीं हो पाते उसके तेज है लेकिन वो नहीं बल्कि ताप समक तो उसका है है ना ताप का समन करने वाला है वो आहलाद का जनक है अभी देखेंगे, तभी बोला है ना लिंग लगाया लगाई थी संभावना किया है वो भी बराबर नहीं मतलब ये शुद्ध शो तो है ना आगे देखेंगे कहा गया सर्वाधिक तेजोरूप कैसा है सर्वाधिक तेजोरूप है मतलब उससे अधिक तेजो रूप कुछ नहीं है किसके समान शुद्ध तत्व के समान अधिक तेजो रूप नहीं है मां महाभारत ने एक बताया एक श्लोक हमने लिख दिया है अरे और वो कैसा है है अच्छा नित्य हम दो बार आ गया हम इसको देख लें हाँ जी आत्माओं के तीन वेद बोले ना बदमुक्त और ये नित्य हो गया नित्य सम्धि इसके लिए ही नित्य समझे है ना और वो पहले जो नित्य आया था वो सर्वकाल वर्तमान रूप था पहले तो नित्य आया था वो कैसा था कितना <laughs> सरल लक्षण है ध्वसि सर्वकाल वर्तमान ऐसा लक्षण है नित्य का ठीक है ना आसान है सर्वकाल वर्तमान सदावर्तमान सरल लघु लक्षण है आगे देखेंगे पे आप नित्य मुक्त ईश्वरी नीचा पर छ तुम अच्छा, ना कि, uh, Ay, Khar, तो कि परिछेद परिच्छेद परिच्छेद करना, करना मतलब सीमा को ये क्या है जिसका परिच्छेद जाना जा सके जिसकी सीमा जाना जा सके वो कैसा होगा सीमित होगा या परिच्छ होगा जिसकी सीमा जाना जा सके जिसकी सीमा को जान सके जिसकी ये वस्तु इतनी है इस प्रकार क्या जानते हैं उसकी सीमा।, सीमा को सीमा को कर या भी कहते इतना इतना है ये वस्तु इतना है वस्तु इस प्रकार जिसकी या रीक सीमा या परिच्छेद तीन हो गए कौन सीमा और परिच्छेद ये वस्तु इतनी है इस प्रकार क्या कही जाती है इत्ता सीमा परिच्छेद तो जिसकी इत्ता को जाना जा सके या सीमा को जाना जा सके या परिच्छिनता को जाना जा सके उस वस्तु को क्या कहेंगे परिच्छि क्या कहेंगे अथवा परिच्छेद क्या कहेंगे हाँ परिच्छेद किसको कहेंगे जिसकी यत्ता को सीमा को जाना जा सके अब ध्यान देना कि ये इतनी है तो ध्यान भगवत धाम का परिच्छेद किसी भी प्रकार नहीं जान सकते इसका परिणाम इतना है जैसे ये देखना प्राकृतिक जगत की बात अभी कीजिए आजकल तो कितने आधुनिक साधन है कितने उपकरण है कितना जो है ये तकनीक है बैठे-बैठे ना वो रिमोट से ही विमानों को ऊपर उपग्रह को ऊपर भेज देते हैं। चंद्रमा पर जब यान भेजते हैं तो आदमी के बिना भेज देते हैं यहीं से भेज देते हैं ये रिमोट से चला जाता है और चक्कर काट करके वहाँ के नक्शे अक्से लेकर फोटो लेकर के और सब वापस आ जाता है यही से उसका संचालन कर देते हैं बहुत साधन अभी है इस समय तो अब ये लोग भी इस प्राकृतिक संसार का अंत नहीं पा सके नहीं पा सके तो यह जितनी बड़ी पृथ्वी है इससे तीन गुना बड़ा क्या है समुद्र समुद्र है और समुद्र का अंत तो पा लिया इन्होंने समुद्र को देख लिया समुद्र के जल का समुद्र समाप्त हो गया और फिर क्या है चारों तरफ ऊपर नीचे पानी का सभी दिशाओं में आकाश है आकाश का अंत नहीं पा सके उनका कहना है कि ये जितने तारे दिखाई देते हैं ना आंख से नहीं वो उपकरणों से यंत्रों से तो कितने तारे होंगे दूर दूर की वस्तु दिख जाती उस तो ये एक आकाश के तारे हैं ऐसे 200 करोड़ आकाशगंगाएं और हैं ऐसा इनका कहना है जितने दिखाई देते हैं मतलब इसका अंत नहीं पा सके तो जब इसका ये अंत नहीं पा सके तो शास्त्र जो कहते हैं उसका अंत पा सकेंगे शास्त्र में तो इच्छू समुद्र भी कहा गया है छीर समुद्र भी कहा गया है तो क्या कोई योगी ही वहां पर जा पाएगा या भगवत कृपा प्राप्त कोई व्यक्ति जा पाएगा उनको संकल्प से भगवान की कहीं भी चला जाएगा उनको तो कोई बाधा नहीं लगेगी इनको तो जाने परेशानी होगी नहीं पूछ सकते तो इससे कोई आश्चर्य की बात नहीं जब इसी गंत नहीं है, तो दूसरे को क्या कहेंगे तो उसके का ध्यान देना, परिणाम भगवत धाम का परिणाम इतना है, है? परिणाम इस प्रकार जान सकते हैं, अथवा यह इतना सुंदर है यहाँ तो कह सकते हैं इतना सुंदर है वहां पर कह पाएंगे वो इतना सुंदर है इतने अहलाद का जनक है ना इस प्रकार उसका किसी भी प्रकार से उसकी सीमा को नहीं जान सकते या इतने गुणों वाला है इतनी सुंदरता वाला है इतने परिणाम वाला है इस प्रकार उसकी यत्ता को? को नहीं जान सकते कौन नहीं जान सकते कहते नित्य नहीं जान सकते मुक्त नहीं जान सकते भगवान भी नहीं जान सकते भगवान भी क्या नहीं जान सकते उसकी यत्ता इसलिए वो कहता है अपरिच्छिप्त है तो सुनो अब यदि कहें देखो कि नित्य और मुक्त को सर्वज्ञ माना गया है भगवान तो सर्वज्ञ है ही भगवान सर्वज्ञ है नित्य सर्वज्ञ है मुक्ति भी सर्वज्ञ है क्योंकि उसका ज्ञान के संकोच का हेतु कर्म उपाधि नहीं है तो उनका ज्ञान विभू है सबको विषय करता है सर्वज्ञ है तो जब सर्वज्ञ कहा गया फिर क्यों कहा कि वो उसकी यत्ता को नहीं जान सकते हैं तो ध्यान देना आपे, आप ध्यान देना कि ये बताइए नित्य मुक्त और ईश्वर का ज्ञान सर्वज्ञ ठीक है सर्वज्ञ का क्या मतलब है कि सर्वसे यथार्थ ज्ञान मान यही है ना क्या मतलब हुआ सर्व विषय यही मतलब हुआ ना सभी को विषय करने सर्व विषय सभी को विषय करने वाला कैसा ज्ञान तो यथार्थ ज्ञान वाले यही तो सर्वकार अब ध्यान देना जैसे कि घट में और पट में और इस जगत में इत्ता है कि नहीं है तो उसको इत्ता विशिष्ट जानना यथार्थ ज्ञान है कि नहीं है, है, है कि नहीं है और इत्ता वहाँ के पदार्थों में है क्या इतना सुंदर है इत्ता है क्या तो तो जो इतार रहित है उसका इत्ता रहीन ज्ञान ही यथार्थ ज्ञान है इत्ता रही ज्ञान ही कैसा है अब जैसे सुख्ती को रस जानेंगे तो कैसा ज्ञान हो जाएगा यथार्थ ज्ञान हो जाएगा तो इतार रहित को इत्या के सहित जानेंगे तो कैसा ज्ञान हो जाएगा तो ज्ञान उनका यथार्थ ही है मतलब जो जो वस्तु जैसी है उसको वैसा जानना ही यथार्थ ज्ञान है तो इत्ता रहित है वो जानते हैं नहीं जान सकते मतलब यत्ता विशिष्टत्व नहीं जान सकते हैं यत्ता विशिष्टत्व नहीं जान सकते, हैं। भी नहीं जान सकते हैं। या भी यत्ता विशिष्टत्व जानना तो आज जान हो जाएगा वहाँ का वहां से ये समझ लेना जैसे भगवान अनंत है तो भगवान अपना अंत जान सकते हैं क्या हैं जान सकते हैं तो अब यदि अंत जान लेंगे तो अनंत हो पाएंगे है <laughs> तो ये ने ने ने ने जो है नहीं तो जानेंगे क्या जो वस्तु जैसी उसको वैसी तो जानेंगे ने थी। ने थी। ने थी। अब यदि कोई बोले कि भगवान इसके अविनाशित्व को जानेंगे बताइए आप इसके को जानते ने। ने। तो भगवान जानेंगे क्या जो है ही नहीं तो उसको जानने की बात क्या है यदि कहें कि बंदा पुत्र को हम नहीं जानते भगवान जानते होंगे तो ऐसा हो गया ये वैसी सब ये बात विचार हो जाते हैं ये हम हम्म जो वस्तु मनो सर्व विषय यथार्थ ज्ञान वाले हैं तो उनका वही ज्ञान नहीं ज्ञान है वही उनकी सर्वज्ञता है वही उनके ज्ञान की पूर्णता है ऐसा यदि लोग को कहते हैं ना भगवान सर्वसमर्थ है कि नहीं हो गए सर्वसमर्थ है तो अपना विनाश कर सकते हैं कि नहीं कर सकते यदि अपना विनाश नहीं कर सकते है तो कर लीजिए तो ये सब प्रश्न प्रश्न कैसे है ये व्याघार दोषयुक्त है कैसा है सर्वसामर्थ होना और अपना व्याघात कर सकना जो जिस वस्तु का नाश हो जाएगा उसको सर्वसमर्थ कहेंगे तो फिर ये व्याघात दोष होने के कारण प्रश्न मान्य नहीं होते हैं समझ गए जैसे कि कोई बोले ना क्या की मम मुखे जीवा नास्ती मम माता बलन्या और मे पिता ब्रह्मचारी वही ये सभी बात हो गई तो है व्याघात दोष विद्वान कुछ लोग ऐसा बोल भी सकता है दोस्त से युक्त होने से ऐसा शंकायी है ऐसा तो पंखी को लगा लो नहीं को। ये थी थी थी बता रहे हूँ अभी हम देख रहा हूँ मैं आपको हम तो पाठ देख के आपको बता रहे हैं मैं समझता हूँ कि यहाँ अच्छा मुक्त ही वहाँ भी नित्य ही करना चाहिए हम पाठ देख के बता रहे हैं हाँ जी है और मुक्त मुक्त का दोनों दोनों कर दुन दुन कर दिया ठीक है तो क्या मुक्त तथा ईश्वर के द्वारा भी नित्य मुक्त ईश्वर के द्वारा भी यह परिच्छेद करने में असत्य मुक्त और ईश्वर के द्वारा भी परिच्छेद जानने में असत्य मतलब वह नित्य मुक्त तथा ईश्वर के द्वारा भी जिसका परिच्छेद नहीं जाना जा सकता है नित्य मुक्त और ईश्वर के द्वारा भी परिच्छेद नहीं जाना जा सकता है परिच्छेद जानने में असत्य परिचेद का क्या य सीमा नित्य मुक्त और ईश्वर के द्वारा भी सीमा को जानने में अत्य जिसकी सीमा नहीं जानी जा सकती है जिसकी सीमा नहीं जानी जा सकती है तो इसके अपरिच्छेद शब्द एक है क्या शब्द है हाँ यह नित्य मुक्त और ईश्वर के द्वारा भी सीमा नहीं जानी जा सकती है एक शब्द क्या होगा नहीं नित्य मुक्त और सीमा नित्य मुक्त के द्वारा भी रूप सीमित रूप से जानने में असत्य सीमित रूप से जानने में असत्यूट रूप से जानने में या नित मुक्त और ईश्वर के द्वारा भी जिसकी यत्ता नहीं जानी जा सकती है ऐसा समझना लेना आगे और आगे एक शब्द और इनका अत्यधिक अत्युतम कैसा अत्यधुतम कीमती वस्तु अत्यंत अद्भुत कोई वस्तु कैसी वस्तु अत्यंत अद्भुत कोई वस्तु अत्यंत अद्भुत कोई वस्तु शुद्ध कहलाती है क्या कहलाती है हाँ अत्यंत अद्भुत कोई कहलाती है इसमें हमने अनुवाद लिखा है नित्य मुक्त और ईश्वर के द्वारा परिच्छेद करने में असत्य नित्य मुक्त और ईश्वर के द्वारा सीमा जानने में हाँ। यह इतने मतलब इसके गुणों की सीमा जानने में असत्य परिणाम की सीमा जानने में असत्य ऐसा तो अब अत्युत शब्द है ना अत्युत को कल बता देंगे है ना कल बता देंगे ओम ओम ओम पूर्ण पूर्ण पूर्ण पूर्ण शांति शांति